चिकिर सती रूप करना पुस्तक बंद करो पुस्तक तो बंद करो चिकिर सती रूप कैसे कर तुम यदि चिकिर सती कैसे सिद्ध होगा चिक्र शी क्री धातु से बनेगा क्री धातु से कैसे चिकिर सती बन जाता है किस सूत्र से क्या प्रत्यय किस सूत्र से द्वित्व किस सूत्र से ईट हुआ ये सब करना से हे कह लिखा कब लगा दीर्घ तारिखे कह दीर्घ तीसरे कुछ पता नहीं है इस सूत्र से संकित हो गया इस सूत्र से खाले सूत्र लग जाता है ना कुछ करता है क्या करता है एक साथ पहले ये पहले लगे गया उसके बाद नहीं सतरा है इधर से है कुछ नहीं। इधर निकी जी तो फिर उठ गया वजन करते दोनों तरफ ना ऊपर उठता है सनपति वन से सीधा जीत हो गया ये ये तो क्या करेगा दीर्घा ये ये किसको देख अभ्यास को अभ्यास दीर्घ करता है देखो हम्म बैठे, बुलाएंगे तो लाएंगे नहीं तब चुपचाप बैठे धातु कर्म सुधर है ये सीखे तो <laughs> नहीं तरह से तारे कर है पूर्व क्या हलोले सन लग गया नहीं। सन प्रत्येक सूत से धातु कर्मण समान करते का दीक्षायाम्बा उसके बाद अज्जन गवाम शनि से क्या होता है दीर्घ होता है और इकोजल से कीत होता है कीत होने से फिर क्या सूत्र होता है हाँ रीत धातु तीर होने के बाद फिर द्वितो अभ्यास कार्य होने पर आदर्श प्रद हो जाएगा चिक्र सनिग्रह गोहो क्या करता है सन ईटी सन ईटी का तो सन प्रथमांत हो जाएगा सन इटिनोशिया सन कहा होता है क्या क्या सन लिखा है देखो कुछ देखो ग, ग्रहे गृहे ग सन ईट लगे क्या स न नहीं सन सदीघ है क्या सन ईट न सै षी अंत भू धातु का काल रूप हो गया था पूरा यंग यंगन्त? आगे देखो नित्य कौटिले गतौ ग्यत कौटिल्यंग स क्रिया क्रियासम गतो नित्यम कौटिल्ये गत्यर्थक धातु से यंग प्रत्य होगा किस त्यंग होगा अरे धातु रेखा जोलाद से क्रिया संय प्राप्त था किंतु ये कहता है कौटिल्येती गत्यर्थक धातु से कुटिल अर्थ में होगा कुटिल ब्रजति ब्रज धातु गत्यर्थ के तो पुनः पुनः ब्रजति भृषम व्रजते अर्थ में नहीं होगा गत्यर्थक धातु से यंग होगा कुटिल अर्थ में नित्यम नित्य नित्यक से कभी अर्थ में कभी पुनः पुनः ब्रज तैसा नहीं होगा हमेशा ही गत्यर्थ धातु से यंग होगा कुटिल व्रजति इसी अर्थ में कुटिल गच्छति भृषम गच्छति नित्य अर्थ में यंग, यंग प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि नित्यम दिया नित्य का अर्थ दिया वृत्ति में कौटिल्य न तो क्रियासम भी अरे न तो उसका अर्थ दिया ग्यर्था कौटिल्य ग्य धातु से कौटिल्यंग होगा नित्यम कौन से न तो क्रिया समय विहार क्रिया समय विहार में यंग प्रत्यय गत्यर्थ धातु से होगा नहीं एक पक्ष में क्रिया समय विहार होगा ना नहीं नहीं होगा नित्य दिया कुटिल अर्थ में तो अभी कुटिलम ब्रजति ये विग्रह कुटिलम ब्रजति ब्रज धातु गत्यर्थ के ऐसे यम प्रत्यय के सूत्र से होगा हाँ धातु रेखा चोला देनी नित्यम कौटिल्य तु ब्रज धातु से यंग हुआ यंग होने के बाद दित्व की सूत्र से होगा सन्यंग से ब्रज ब्रज या, ब्रज ब्रज य होने पर अभ्यास हलाय से सहे अभ्यास में क्या रहेगा व्रज य व ब्रज होने पर सूत्र रहेगा दीर्घोक अकितोभ्यास्य दीर्घो यंग यंग लुको हो अकित दीर्घ अकित अभ्यास का विशेषण अभ्यास में कहीं आगम होता है नुक आगम होता है नीक आगम होता है आगे रीक ऋतुपद से सूत्र आगे रीक आगम होता है नुगंतो नुनाशिकात ऐसे सूत्र है नुक नीक, रिक आगम होगा तो उसमें क ईते कीते, नुक आगम हो नीक आगम हो आगे रीग आगम है आगे रीग ऋतुपद सूत्र है सबकीत होते अकित मत है जिसमें कीते आगमन नहीं हो ऐसा अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा यंग पर में हो अथवा यंगलुक पर हो यहाँ व्रज धातु तो से यंग होने पर अभी कहा क्या तो रूप होता व्रज बना था व यहाँ जो अभ्यास है यहाँ की त्यागमन कुछ नहीं हुआ अकिते अकित अभ्यास को दीर्घ हो गया वन गया वाह व्रज क्या है व्रज इसकी धातु संज्ञा है धातु संख्या है इसका उत्तर सनाधन था इसकी धातु संज्ञा है <laughs> हाँ किस उत्तर से हाँ इसके आगे परिचय है ना सनाधन था जो काले नहीं लिखे थे श्लोक याद किया है किसी ने जो नहीं काल नहीं लिखा था किसने नहीं लिखा था कल किसने ने सनाधन था धातु लिखा था एक दो लिखा था अपने नहीं लिखा था हाँ श्लोक याद है ना बोलो आपने लिखा था कल हाँ बोलो आप बोलो कौन है क्यों क्या क्या नहीं कल आया था बताया था ना आज को बताने के लिए नहीं बोलो नहीं क्या है हो गया कल क्या तीज़ तीज़ तो था बताया तो था कल हम्म बोलो धातु संज्ञा हो गया से सब होता है, हो है आत्मनिपद में किसूत्र से तो कहा गया असल क्या अतगुण पर रूप है धातु क्या है बाबरज्य आगे आम हो किसूत्र से होगा आम होने क्या बाबरज अग्रे आम बाबरज्य अग्रे आम में अकारक का से प्राप्त है, आम रहती यस्या हलाह यस्या हलाह लोप से प्राप्ति आह आर्ध धापरहति सूत्र है यस्य यल परस्य पर शब्द से लोप के यस्य आर्धधा यूती पंचमी ष्टी पंचमी कैसे पता चलेगा हलह परस्य हल से पर लोप होगा हल पंचमी हल से पर यस्य ष्ठी य का लोप होगा यस्य में य और अ दो वन है कहीं कहीं उच्चारण के लिए भी हल को कहने के लिए अचोड़ जोड़कर कह देते हैं तो यहाँ य में य दो न मिला हुआ केवल य नहीं अकार उच्चारण के लिए नहीं कहीं कहीं अकार को चाने के लिए रख करके जैसे क्षत्यात परस य क्षत्यात में क्ष त्य कुछ है क्ष त्य में या, ता या, या ना। और नहीं ख यही ये ऊँचाने के लिए रख देते हैं यहाँ किंतु य पुरा है क्या है पूरा है यति संघात ग्रहणम य और मिला हुआ ऐसा क्वन से क्या होगा एक धातु ईर्ष्य धातु है ईर्ष्य हलंत है तृष प्रत्यय कहेंगे तो के आगे य है अंत में अ है हल से प्रत्यय है उसका लोप होना चाहिए अर्धातु के पर में त्रिच प्रत्यय किंतु लोप नहीं होगा क्यों नहीं होगा ईर्ष्य धातु में य है अ नहीं है युवा तो होगा अच्छा कहीं का काम्यच प्रत्यय आएगा नाम धातु में क्या प्रत्यय काम्यच काम्यच में य तो है किन्तु काम्यच प्रत्यय है एक प्रत्यय उसका अर्थ है समुदाय अर्थवान एक देशों अनर्थक काम्याच में जो य है वो अर्थवान है अनर्थक अर्थवत् ग्रहणे नानर्थक से ग्रहण परिभाषा से काम्याच के य का लोप नहीं होगा या गया आएगा इसमें टिप्पणी में दे दिया है उत्तर पुत्र का इत्यातर य लोप नहीं हुआ क्योंकि अर्थवत्त ग्रहण में प्रभुत्व होगा य अमिला हुआ है जहाँ मिला हुआ ईर्ष्य धातु हलंत ईर्ष्य ईर्ष्य धातु यकार हलनते आगे त्रिच प्रत्यय किया नूल त्री चौसे अभी यकार का लोप होना चाहिए आधा तो ऊपर में तो यकार का लोप ईट होता है यकार का लोप नहीं होता है क्योंकि यश हल यकार का लोप नहीं करता है किसका लोप करता है या और दो वन समुदाय का यहाँ यंग में अकार का लोप प्राप्त था किस तुसे तो अतुलोप और यकार का लोप अलो से कर सकते थे किसान य दोनों के लोप हो गया हल परस्य यह शब्द का लोप आर्ध्य धातु की बाज में वाव्रज ज में ज हो गया हल उसके पर यह शब्द है किसका यह है यंग का यंग का लोप लोपय अभी परस यद यद्यतम तदि बुद्धियम आधे परस्य ब्रज धातु से पर हल से पर ब्रज नहीं हल से पर यो का लोप होता हलपंच में तो हल से पर यो का लोप होगा तो आधे परस्य लग जाएगा आधे प्रचीलन से क्या होगा य अ में किसका लोप होगा य कार्य का लोप होगा यश्य हल में तो पूरा योगल नहीं आ फिर जहां संगा होगा वही लगेगा यकार का लोप हो तो फिर और रह जाएगा या नहीं अकार का लोप किस सूत्र से होगा अतुलोप लोप हो गया अतुलोपन से आगे स्थानीय तो हो जाएगा इसलिए अब अतुलोप होगा बाबर जाम बन गया धातु क्या होगी बाबर जाम बाबर जाम होने पा तो लिट आगे है लीटे हैं कहे के, है कैसे लीटी आएगा क्रियांचा प्रयोग जितने क्रिया लीटी पाए बाब्रज से लीटे आए था आम होने के बाद आमो पर आमो से लूक हो गया फिर क्रिया अनु लीट आया बाबराजान चक्रे क्या बनेगा हाँ आत्मनिपद होगा बाब्रजान चकार नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा आम प्रत्यप क्रियो अनुप्रयोग आम प्रत्यवत आम प्रत्यय कौन से बाबर चक्र में आम प्रत्यय कौन है बाबरजाम आम प्रत्यवत है आम प्रत्यय कह बाबराज्य बाबराज्य आम प्रत्यय बाबरज आम प्रत्यय बाबरजान चक्रे में समुदाय में आम प्रत्यवत कौन न? आम प्रत्यय कौन है बाबरज्य आम प्रत्यय है आम प्रत्यय बाब्रज्य है उसमें तो आम है ही नहीं बाबरजे में उसमें आम प्रत्यय कहाँ है उसमें तो आम प्रत्यय है नहीं बाबरज्य में आम कहाँ है आम प्रत्यय किसे होगा बाबरज्यो समझ कर नहीं क्या कहाँ करेगा सुन करे क्या है हाँ आम प्रत्यय यशमा आम यह प्रत्यय जिससे होता है उसको आम प्रत्यय कहा गया बाब्रज से आम प्रत्यय हुआ इसलिए आम प्रत्यय हो गया बाब्रज्य आम प्रत्यय यशत तो पहलाया है वो जैसे पदे है अनुप्रयुज्य मान से क्रिया आत्मनिपद बाब्रज्य आत्मनिपद था यंग धोन से इसलिए आम के आगे जो क्रिया आएगा उसे आत्मने पदवा बाब्रजान चक्रे बाबरजाम चक्राते बोलो बाबरजहम चक्र धातु क्या है बाबरज लूट लकार में तास ईट हो गया क्या सो तो लगेगा यस्य होल पहले यश हो, हो, हो पर लो पर में है अर्धातु वंश यश्य हल आधे परस्य के लोप फिर अतो लोपो क्या बोल जाएगा बाबरज ताश ईट बाबर जिता क्या बनेगा देखो बाबर जिता बोलो के रूप हे मैं किशन शाह बोला था बाबरा जी ता हे लिट में क्या बनेगा बाबरा जी सियाते बोलो लोट में क्या बनेगा बाज तू नहीं ताम आते नहीं पता बाज ताम बोलो लौंग में अब्रजत बेदलिंग में बाप रज्जी तो बोलो बाप रज्जी में यो कहाँ से आया अंत में यो सन हाँ सी उठ गया ठीक है असिल में क्या बनेगा बाज अगे श्यूट ईट होगा शूट होता है आधा तो पर में है आधा तो है क्या आधा तो उनसे क्या सो तो लगेगा यस्य हल आधे परस्य फिर तो लोप तो क्या रूप बनेगा बाजी शिष्ट बाब्रजी में य है यह का लोप क्या बनेगा रूप बाब्रजी शिष्ट बोलो डम में क्या बना बाबराजी दातु में अंग क्या है बाबराज इन में आता है जो तो इन सिद्धों लगेगा और विवाह सेटर लगेगा तो डॉम होगा क्या क्यारू बनेगा बाबराजी से डम हाँ लूंग ल रूपरेखा देखाओ बना करके क्या बनिया लूंग में रूपचंदे खोला है क्या बंद करो लूंग रूप बनाओ कैसे बना नहीं रूप जो बनेगा रूप तो देखे तो क्या धातु है हैज एक रूप रूपये लेकर देखा पूरा रूप जरूर क्या ठीक है कह रू है ना नहीं यह कहाँ गया हाँ अभाव रजिस्ट बोलो अभाव रजिस्ट अभावी स अभावी सत हजिष्ट कौन बोलता है रजी अभाजी ट वर्ग क चतुर्थ वर्ग क चतुर्थ वर्ग है जी ढम प्रत्यंग क्या है धम प्रत्यय है, है रजी अंग है किस को ध्व को आ गया सिद्धम को रजी ढोम आगे अब लकार नहीं या नहीं कहा गया ये अभा रजीत श्यात बोलो अबाब रजी स्यात मृत्यु वर्तन धातु है वर्तते वृषम वर्तते अतिशयन वर्तते वाह वृत्ति धातु से यंग करना है मृत्यु वर्तन धातु से यंग की सूत्र से होगा धातु रेकाच हला दे क्रिया समय यंग, वृत्त अगर यंग वा यंग आगे होने पर वृत्त संय्यंग से दी हो जाएगा अभ्यास में क्या आएगा वृत्त व्रत हलाय से सभ्यास में क्या रहेगा अगर वृत्व वृत शत्री ऋतुप धाभ्यास से गागमो यंग होम ऋतुपध से ऋद उपधतुप धातु जिस धातु किया उपधा में री हो उपा धातु की उपधा री हो ऋ ऋ धातु अभी क्या चल रहा है मृत्यु बर्तन है उपधा इसमें है उपधा कौन है री ऋतुपद है ऋतुपद धातु अभ्यास को री का आगम होगा यंग परम हो अथवा यंग लुक पर हो यहाँ पर क्या है यंग यंग लुक प्रक्रिया आगे आएगा आइए यंग पर उनसे री का आगम होगा री के क्या रहेगा री का कार्य के आद्यंतु टके तो अभ्यास के आदमी री आ गए वरी हो जाएगा वह क्या के री कि तो उनसे आद्यंतो टके तो अभ्यास में क्या था वह क्या के री आ गया वरी आगे वृत्य वरी अग्रे वृत्य में य कहाँ से है यार य का धातु क्या है अभी वरीवृत्य इसकी धातु संज्ञा है किस सूत्र से हाँ वरीवृत्य अभी बरीवृत्यय धा तू आत्मनिपद या परसम दूत्र से ये अन्धातीत गीते गकार कौन है यंका गकार आत्मनिपद वन से तप तो बरीवृत्यते क्या मानेगा बोलो क्या धातु है अन्य कांच है कािकाँचो अनेक काँचो ना अनेक आँच अने आम होगा बरीवृत्त हो के आम होने पर क्या सूत लगेगा मिल जाएगा यस्य है लह आम आर्धातु के यश्य है लह आधे परस्य अतुल क्या रहेगा बरी ब्रज आम ब्रन परिव्रत भरीवृत है क्या है हैरिवृत्य भरीवृत्य में भरीवृत आम भरीवृत आम बने गया क्या बने गया बिवृत आम आमह लूक किरण चापित लिट्टी आम प्रत्ये प्रति किरण प्रयोग से आत्मनिपत हो जाएगा भरीवृतान चक्रे क्या बनेगा बोलो धुआं में क्या हुआ इन्हर सिद्धों लगा नहीं लगा इन सिद्धों इन सिद्धों लगा विवाह से ही लगा, नहीं लगा? नहीं। क्यों ईट नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ हाँ किरा में क्रीम आता है इटन नहीं हुआ हाँ लूट में क्या धातु है अभी <coughs> क्या बड़ी वृत्ति लूट में क्या बनेगा बड़ी वृत्ति दो तरह है ना क्या बनेगा परिवृतिता वर्तिता किस में है क्या परिवर्तितता है वर्तीता नहीं परिवृतीता बनेगा परिवर्तितता नहीं क्योंकि परिवृतीता बने धातु कया परिवृत्तीय परिवृत्तीय के आगे ताश आया यकार का लोप हो जाएगा श्याल अतोलोप हो जाएगा परिवृत्य बनेगा परिवृत्त होने के बाद पुगंत लोग से गुण प्राप्त है किन्तु जो अकार के लोप है या अतुलोप से स्थानीव हो जाएगा स्थानीव होने का अचपर्शन अच्छा पूरा विधो स्थानीव होने से पुगंध गुण नहीं होगा इसलिए क्या बनेगा वरी वृत्तिता वर्तिता लिखा है तो ठीक नहीं वरी वरिवृतिता बहुत तो पुस्तकों में वर्तिता है स्थानीव से गुण निश्चित होगा वरिवृत्तिता बोलो वरीवृत्तिता क्या धुआ में है बोल दिया था क्या बारी वृत्ति धो धुए में क्यों है बोल दिया लीट लकारे में क्या मानेगा बारी व्रीति सियाते गुणा का हुआ बारी वृत्ति से बोलो तो क्या है आ, लोट लाल में क्या बनेगा बरी वित्त्याम वित्तीय बरी वित्तीय बोलो लंग में में मेंरिवृत्त बरी बरी बरी बरी बरी ही बोलता हैल आधे परस से अतुलभ हो जाएगा क्यारो बनेगा भरी वृत्ति शिष्ट बोलो कितने बनेगा नित्य गात्र विक्षेपी नित्य है नित्य। यंग हो जाएगा किस धातो रे काज दे नित्य सनयोग से दुत्व अभ्यास उरत हो स न रहेगा नित्य और पद होने से क्या सूत्र लगेगा ऋदुपद से क्या बन जाएगा नरी नृत्य क्या बनेगा नरी नित्य नरी नित्य से यहाँ तत्व प्राप्त होता है नरी क्या क्या न तो है? के न रह के न रहेगा तो नत्व के सूत्र से प्राप्त है अटकुवाणु ये नत्व का निषेध करने के सूत्र है क्षुभनादिश नत्तम न क्षुभनादिगण में पढ़ते शब्द में नत्तो का निषेध हो गया तो तत्व नहीं हुआ धातु क्या है नरी नित्य धातु संज्ञा के सूत्र से पद होगा अनंत आदि की तो आत पदम तो स करते होगा क्या रूप बनेगा नरी नृत्य थे बोलो रूप लट लकार हो गया लीट लकार में धातु नरी नृत्य आम होगा क्या तो लगेगा यश तो क्या बनेगा नारी नितान चक्री क्या बनेगा हाँ बोलो नारी, नारी। लूट में क्या बनेगा नारी नृत्यता लिट में नृत्यते लूट में नित्यता बोलो लंग में क्या बनेगा अनारी अन्य बोलो नित्यता नित्य मेरे बोलो अन्य था विद्री में नारी नृत्य नरी नृत्य नित्य किसालाकार में क्या में? नहीं, नहीं हो गया आशिली में क्या माने नरी नृति शिष्ट त्य तो तो में यहाँगा नृत्य शिष्ट नी के को रिकारुगंत से गुण हो गया शिवट प्रत्यक्ष गुण प्राप्त है नरी नृत्य या लोप हो गया नृत्य बन गया नरे नृत्य उपधामोप से गुण प्राप्त है ना नहीं होगा स्थानीव होता है अकार का लोप हुआ अतोलोप से अलोप हुआ अचप अच्छा से स्थानीवत होता है क्या रूप बनेगा नरे नृत्य सृष्ट बोलो में क्या क्या क्या बोला से इना सिद्धो लगा लगा लगा नहीं अनारी बोलो नीति सतरी नीतिष्ठ अनर ढि ढम टॉबर का आगे अनि सी लिंग लकार में क्या मानेगा अनिश्य नित, नित्य तो इसका हो गया तबरा आगे जाते है ग्रह उपादा ने यंग होगा किस सूत्र से होने से ग्रह धातु को संप्रसारण हो जाएगा किस सूत्र से संप्रसारण से हो जाएगा री ग्रह क्या के आगे अगे अने पर पूरा रूप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा गृह अगर गृह होगा किस तरह तो से में आ जाएगा गृह उलाय से सर कुरचु क्या बनेगा जो आगे सूत्र लगेगा रीक ऋतु पता से चल ऋतु पता रीक आगाम हो जाएगा तो क्या बनेगा जारी गृह धातु है किस सूत्र से क्या धातु आत होगा किस सूत्र से आनंद आते आत्म तो सत होगा अतुणे जारी गृह थे आगे बोलो जारी जरी गृह अभी इसका रूप एक प्रथम ला प्रथम पुष्टे कौचन का सब लकार का रूप लेखो ये तो सब हो गया सव कर कर है सब का प्रथम पुष्ट क्वेश्चन रूप लेखो ये एक रूप ले? एक बोले इकार लीट लकार बोलो जरी गृह चक्रे जरीगृह चक्रे इसमें यह है या नहीं यह कहाँ गया लुटल में क्या बनिया? जरीगृहता उतुम से बोलो में लोट मध्यम पोषक मध्यम से क्या है जरी गृह आगे कौन मिलता है मध्यम पुष्प बोलो जरी गृह मथम कुछ बोलो जरी गृह क्या था जरी गृह तो मैं क्या बोला बोलो क्या बोला जरी गृह है क्या गृह या क्या ये जरी गृह या नहीं जारी गृह क्या गृह उत्तम पुरुष में शिलिंग मध्यम पुरुष में जारी गृह सी धम सी ढम हो जाएगा आगे क्या like दो हजार एकदम हजारी एकदम आगे लिंगा क्या मे अंगंत्र प्रक्रियाने